सहनाभवतु सह नो भुनक्तुम् सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तुम् मा वेद्विषा वहै ॐ शान्ति शान्तिः ओम स्वामी जी। ये पूछिएगा जैसे ये हरस्व दीर्घ और अनुनासिक अनुनासी हरस्व जोते है यजुंक्षी ये तु हरस्वया जि यस्मिन् प्रतिष्ठिता सना भावि यस्मिन् शिक्षक चंग ये हो गया। और ये तो तो की वो और बिंदी जैसे अनुस्वार में है जी। तो ये कैसे पता चलेगा कि जैसे प्रजाना तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु तो ये जो संकल्प बिंदी है जी। ये, ये होगा और वो ये मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा क्लियर ही आप पर ये करके खोल रहे हैं हां जी आप आपके साथ अपने मंत्र है हां जी है उसमें सब लिखे हुए हैं हां जी मैं एक थोड़ा रुकिए मैं पुस्तक लेकर देखता हूं हां जी ठीक है अध्याय अध्याय कौन सा है छत्तीस है कौन सा है अ, मेरे पास तो वैसे ही में हवन मंत्र था अच्छा, अच्छा मैंने वेद नहीं उठाया हुआ तो इसमें क्योंकि यजुंग कल आपने भी बताया तो मैंने त्रिंश दे अध्याय दे। देखा तो ये यजुंग का तो समझ आ गई और यश में शिक्ष गई दीर्घ और सर्वोत्री देखता हूँ देख रहा हूँ यहाँ पर तो ये अरस्व हो गया इस इस आ, एक हाँ इसमें प्रतिष्ठिता रचनाभावी वारा रचनाभावी वारा में तो कोई नहीं है ये तो विसर्गी चित्तन में भी वही अरस्व है हरस्व है ये दीर्घ है हरस्व था था। यस, यस में चित्तन है ना हाँ जी ये अरस्वी है क्योंकि उसके आगे सर्वर्ण है ना पर इसका निशान तो दीर्घ की तरह बना हुआ है ना नहीं, नहीं, नहीं मेरी पुस्तक में दीर्घ नहीं है यहां पर अरस्वी है अच्छा जी जैसे यजुम में हाँ जी और सर्वमोतम प्रजान तमे मन्ना शिव संकल्प आगे कुछ है नहीं है नहीं आगे कुछ नहीं संकल्प वस्तु तो इसमें प्रजा नाम बोला सर्वमोत्तम बोला तो यहाँ बोलेंगे शिव संघ संकल्प तो ये मतलब ये बिंदी एक जैसी है लेकिन ये बोलने का कैसे संकल्प में कोई बिंदी नहीं है माता जी स के ऊपर है नीचे नहीं, नहीं, नहीं है अच्छा मेरे में है पूरा नहीं लिखा होगा हाँ जी सरित हाँ जी ठीक है तो ये जो अनुस्वार है इसका नहीं समझ जाती कि ये कहां पे इसको अनुस्वार माना जाएगा और कहां पे इसको माना जाएगा कल बताया था कि फिर मैं बता देता हूं आपको जो वर्ण बताए थे ना सकार शकार जी एक तो शकार है तालर एक मूर्धनी है सकार एक दंत सकार है एक हतार है और अक्षर परे होने चाहिए मतलब उसके पश्चात में होने हाँ, चाहिए हाँ जी।, अच्छा जी अब यजो अब यजुन ऋषि में देखिएगा मूर्धन शिकार है। है मूर्धन शिकार और चित्तम चित्तम में भी मेरे पुस्तक में वहां भी अरस्व है उसके आगे सर्वमोतर में सकार है सर्वमोतम में सकार है आगे सर्वमोतम में सकार कहा हो गया सर्वमोतम के बाद प्रजातम चित्तम चित्तम के बाद में आगे अरस्व के बाद सर्वमोतर में सकार है हां जी हाँ जी शकार, शकार, प्रयोग होता, होता है और अनुना बाकी स्थान पे मतलब माँ जैसे सर्वोतम अज्ञान प्रजान रहेगा ठीक है हाँ ठीक है ठीक है महाराज हां जी धन्यवाद जी जी और कोई स्वामी हाँ जीत आपने बताया तो माँ के ऊपर जो चिन्ह है इसको देर दीर्घ समझे चित चन में अरस्वी है मेरी पुस्तक में जो स्वर्ण लिखे हुए हैं इसमें अरस्वी है माँ के ऊपर यशमिन माँ के ऊपर मां के ऊपर तो कोई बिंदी नहीं है ना वो चंद्रबिंदु बना हुआ है तो वो हिली वाला चंद्रमा वो अच्छा तो आ... आ, मेरी पुस्तक में तो कोई ऐसा लिख नहीं रहा है अब देखिए ना, ना? यकार ये, है और आदर्शकार है और मी है मी, फिर उसके बाद नकार है, तो यहां पर कोई ऐसा चंद्रबिंद वाला नहीं होना चिन्ह है नहीं? नहीं है, तो तो खड़ी रेखा है, तो ये ये हो सकता है कुछ गलत होगा हाँ खड़ी रेखा है में? मी के ऊपर स्वर चिन्ह है जो है वो ऊपर खड़ी रेखा होगी थी थी में थी नहीं। थी नहीं। आ, है। यह हो सकता है है? अनुनासिक का चिन्ह है अनुनासिक का। अच्छा उसमें है क्या हो सकता है फिर अगर अनुनासिक चिन्ह है तो फिर अनुनासिक होगा अनुनासिक नहीं है दीर्घ का है दीर्घ का दीर्घ में क्या होता है आप देखेंगे ना चंद्र चंद्राकार चे, होगा उसको ऊपर बिंदी होगी फिर उसके नीचे एक हलंत वाला चिन्ह होगा हाँ वो अनंत का चिन्ह जब रहेगा तब दीर्घ होता है अगर अनंत का चिन्ह नहीं है केवल चंद्राकार और ऊपर बिंदी है तो फिर वो अनुनासिक होगा तो फिर यह अनुनासिक होना चाहिए क्योंकि मेरे पास में जो पुस्तक है उसमें नहीं तो मेरी पुस्तक भी गलत हो सकती है क्योंकि मेरी जो पुस्तक है वो है आ, अभी बता देता हूं कहां से है ये ये नाग प्रकाशन का है ना नाग प्रकाशन जो है ये जवाहर नगर का ये नाथ प्रकाशन वहां की पुस्तक है मेरे पास में उन्होंने चारो वेग जो है मूल वेग निकाला है उन्होंने लगभग एक सौ एक रुपए है पर जो मेरे पास में है ये जब क्षति है 94 की है 94-97 की है तो चारों वेदों का मूल्य जो है नहीं 101 नहीं एक मिलेगा बोला दो सौ एक रुपए में चारों वेद दिया है उन्होंने नाग प्रकाशन में जवाहर नगर में उसमें उसमें एक तो बहुत छोटे अच्छे हैं ये भी हो सकता है वो रह गया हो और अमनासिक चिन्ह हो, हो सकता है इसमें हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पर कॉन्सेप्ट तो आपके सामने आ गया सिद्धांत तो आ गया कि ये अरस दीर्घ और अनुनासिक किस प्रकार आते हैं वो आपको लिखवाया था वो याद रखिए रखिएगा उसके हिसाब से अगर मंत्रों में आपको मिलता है तो समझ लीजिए वो ठीक है और रही अनुस्वार का अनुनासिक का अनुनासिक में क्या है अभी मैं बता देता, तो अमनासिक का जो है वो अः पूर्व में संयोग होना चाहिए इसमें संयोग अगर है तो फिर अमुनासिक चिरमी होना चाहिए फिर वो एक मिनट में फिर दोबारा देखता हूं उसको चौतीस इस्वर है हमें हा ठीक है अन्ना सिर्फ चिन्ह है क्योंकि ये इसका जो सिद्धांत है इसके आगे शकार शकार, शकार, शकार हकार एक होना चाहिए तो ये में शकार शकार तो है आगे और उससे पहले इकार है अवर्ण मतलब अक्षर है स्वर फिर स्वर से पहले जो है संयुक्त अक्षर है संयोग अक्षर है आ रहा है तो आगे जो आगे। जी जी और ये जो है जैसे शन गए शव जनाए तो पवन से पहले है तो ये संयोग हो गया शङ्नाथिका ओना पवस्व जनायी रात्रि मन्त्र चले है ओम् सेना पवस्व शंगवे कोई सा का ये मन्त्रि हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक, एक शब्द बोलना क्या है ओम स नवस्व गयम राज उसमें वो बिंदी है खाली तो उसको अनुनासिक ही समझा जा जाएगा ना क्योंकि पवस्व सर्व मिले ऐसा नहीं ऐसा नहीं है अगर वहाँ केवल बिंदी है तो अनुस्वार अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार अनुस्वार, अनुस्वार अलग नियम हो जाएंगे, वो पर चार मंत्र भाग में ही होते नो मन्त्र है सा पडे सा लाक तो आप जो बोल रहे हैं वहां अगर अनुनासिक है, है।, है तो बिंदी तो, बिंदी तो दोनों जगह पे है ना एक पवश के बाद शन उसके भी बिंदी है गवे के बाद शम उसमें भी बिंदी है उसको शन बोलते हैं उसको शम बोलते हैं हम या तो हम शम बोलते हैं जैसे रुकना मैं एक मिनट देखता हूं मंत्र के शब्द क्या है? ओम नहा शंगवे ओम की सकार।, सकार सकार प्रारंभिकवस्वेशम जनाये एक प्राठक एक तीन मंत्री सामवेद उत्तरार्चिक प्रपाठक एक मंत्र तीन कैसे मेरी पुस्तक में कुछ अलग रहा मैं पहले वो निकालता हूँ सकार के बाद देख रहा पवस्व रहे है, ये है। उत्तरार्चिका का है प्रथमाध्या प्रथम सन पवस्व गए जनायते नहीं इसमें वो नहीं है माता जी तो इसको शम शम् स्वामीजि बाद में है रस्वे, रस्वे है बाद में न शम जो है शम के बाद में, आ, आ, आ, के बाद में में के फिर कोई स्वर रस्व है ना पहले वो है, सर्व तीसरा वो आप ये कहना चाहते ये एक शब्द नहीं है ना एक शब्द ये पवस्व जो है अलग शब्द है फिर उसके बाद अलग शब्द है नहीं नहीं उसके पास फिर नौ राजन नौ अच्छा शम राजन वहां पर आए वहां पर वहां दीर्घ क्षम क्षम राजन नोष्ठ दीज्ञमे धीरः अच्छा शायद मेरी पुस्तक में इन्होंने रस हां ने वीर वर्णक नीचे अंक दिख रहा है ना आपको नहीं वो नाग जैसे चिन्ह हमारे नहीं हमारी पुस्तक में नहीं दिया हुआ शंग राजन... शंग राजन है ये क्षम राजन क्षम राजन ओष्ठ दीज्ञमे नेरं धीरः ये क्या हमारे में कुछ नहीं दिया हुआ ऐसे है ऐसे ही सब क्यों हुआ जी जी हाँ जी दिया, दिया हुआ जी। है है आपके पुस्तक में शम राजनौष दिया हुआ है हाँ तो फिर तो ये स्वर चिन्ह लगाने में दिक्कत होगी मतलब चिन्ह गलत भी हो सकता है बहुत मुश्किल है इनको लगाना गलत गलतियां भी हो सकती है पर मेरी पुस्तक में तो दीर्घ दिखा रहा है स्वर्ण जी हाँ दीर्घ का जो नियम है उसको देखिए दीर्घ का नियम क्या है आपके पास लिखा होगा ना दीर्घ का नियम दीर्घ का नियम पूर्वेश्वर भगवती दीर्घ का नियम में क्या लिखा है पूर्व में हर स्वर हो तो दीर्घ मेरे में तो ऐसे लिखा था मैंने यदि पूर्व में हरस स्वर हो यानी अच हो तो दीर्घ कहलाता है यदि पूर्व में अरस स्वर हो तो वह दीर्घ अनुस्वर कहलाता है हाँ जी तो इसमें चम में तो आ, है है है शम में तो दीर कर, दीर कर, आ, होता है और चाहिए वो ीर्घा दीर्घी ये अस्व नी दीर्घे जी जी शम राजनोश राज या के शम, या के शम नहीं पवस्व के बारे में तो कोई नहीं है शम राजम क्या कहते यह, यहां पर देखिए शकार में अकार है ना जी वो है स्वर अरस्व स्वर है अरस्व स्वर के बाद दीर्घ है और दीर्घ दीर्घ के बाद में रेफ है जो कि शा आ, आ, और आ, तो आगे रहा है। आगे जी ए, अरस्व है होना दीर्घ हि वीके ठिये अस्ति मन्त्र हैा सम्यक् मन्त्र है अनुनासिक से पहले आ, स्वर होना चाहिए स्वर से पहले संयोग होना चाहिए तो क्या वहां अनुनासिक से पहले स्वर है फिर उस स्वर के पहले संयोग है ये देखिएगा तो मो नो ऋग्वेद ऋग्वेद ये तु नय बता यजुर्द वेदो ये सामवेद वेदों में ये नियम। थीक है, थीक है। थीक है। ये नियम नियम दो नयुर्वेदवेद अलग अलग वेद के अलग अलग नियम नयते फिर रेवेद के नियमों में फिर वहां उनके नियमों को देखेंगे तो उनके नियमों के अनुसार फिर अलग स्थितियां बनाएंगी यह जो बताया मैंने ये ठीक है हाँ तो हम उसके प्रसंग पे आते हैं ओम एक मिनट हाँ हाँ यह मैं तैतीसवा अध्याय देख रहा हूं और बहुत सारे मुझे अनुनासिक दिख रहे हैं पर पूर्व में तो रह स्वर है यानी संयोग नहीं है वहां पे जैसे कि तैतीसवें अध्यायेदी अध्याय जी संख्या चार मै चार।, चार है तीन है मैं कम से कम एक को देखू चार चार वहां जी देव देवहूतमा अश्वा अग्नि रीवा निहोता ये मंत्र है तो इसमें देवा ने जो है देवा में ये जो आगे दो संख्या है ना दो संख्या जी दो संख्या दी है ये प्रुत्का है प्लुत का है है तो यहाँ एक उसके कारण से यहाँ पर अनुनासिक हो गया है ये दूसरा नियम है यहाँ दूसरा नियम हो गया सामान्य नियम हो गया एक होता है सामान्य नियम फिर उसके बाद अपवाद होते हैं जी कारण में आप पढ़ेंगे पहले उत्सर्ग होता है उत्सर्ग के बाद उत्सर्ग का मतलब होता है सामान्य नियम जी सामान्य करके फिर उसके बाद अपवाद बताते हैं अपवाद, संख्या जो है कम होती है और सामान्य व्यापक होता है सामान्य व्यापक होता है उसके अपवाद कहें कहें ऐसा होता है तो ये अपवाद हो तो यहाँ पर के नहीं, नहीं प्लुत है ये ये प्लुत है ये के, के कारण से यहाँ पर अन्ना हो गया आकार संख्या लिखते अगरीर्घ अक्षर अस्ति तीन लिखे तु दीर्घ अक्षर संख्या लिखते अरस्व अक्षर संख्या लिखते यहां पर बील के बाद दो तक इसका मतलब हमारा जो चरग्रह है पार्ट, पाठ कहां तरह पहुंचे थे हम हाँ स्वामी जी एक ही मिनट एक मिनट सिर्फ चतुस्त्र यजुर्वेदे, मंत्र संख्या छब्बीस जी जी जी हाँ तो जी जी आ, यहां पर भी अनुनासिक लिखा होगा ना जी स्व स्व ये है, यह अनुस्वार है तो अनुस्वार अनुस्वर अनुनासिक है अनुनासिक से पहले अः अवर्ण है अवर्ण से पहले संग हो गया नहीं नहीं नहीं अनुनासिक तो उसके ऊपर है ना वह के ऊपर स्व के ऊपर नहीं है, नहीं नहीं नहीं। है तो स्वर के ऊपर ही है ना स्व के ऊपर नहीं है वाह के ऊपर वाह में जो अकार है वो स्वर है ना वाह में जो आवर है पर वाह में संयोग नहीं है नहीं वहा वहा पहले जो है ना कहूँगा एक मिनट में एक कि अच्छा आप कहना हैं बीच में अवर्ण आ गया वकार, वकार में अवर्न आ गया उसके बाद ठीक बात है तो ये और कोई नियम हो सकता है इसमें जो अनुनासिक है अनुनासिक से पहले अः स्वयोगोग योता है बे नियम बता मे क्या आदि वर्ण आदि वर्ण आदि में, हैं जिस ऐसे के परे रहे के में गुरु है चलिए क्योंकि प्रचलन में ना होने से हमें भी अभ्यास पूरा नहीं है इसका इसको यही पर विराम देते इस विषय को क्योंकि आ, संग है और यम का बहुत मुश्किल है पहली बार यम के संदर्भ में आप आगे पढ़ेंगे तो यमों को लेकर के बहुत मतभेद है लोगों में वास्तव में यही कुछ और है यम इसका अभी तक विद्वान में निर्णय नहीं होता है पर हम अभी तो स्वामी दयानंद ने जैसा लिखा उसके हिसाब से हम चल रहे हैं एक ही प्रश्न है ये जो आ? आ आ आपने नियम बताई ये विद्वान् के है या किसी ही, होते है, वेदों के होते है किमस्ति प्राशा ग्रन्थो मे इस् आधार विद्वान् लिखा ये ये संगीताओं में है वैसे इस तरह के नियम स्वस्थ वेदे परे भुवेघो दीर्घ हे गुरु ये ये कुछ ग्रंथ है साक्षात ग्रंथों के हिसाब से बताया उन्होंने तो उनके स्वयं विद्वानों का अपना मत नहीं है द्वान का अपना मत नहीं है इन्होंने आ, आ, उन ग्रंथों में से निकाल करके बताया धन्यवाद हाँ तो कंठ नासिकवार में यहां तक हो गया कंठ और नासिका स्थान वाले कार को कोई आचार्य अनुस्वार के अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थान ही कहते हैं अच्छा कंठ नासिक के मनुस्वार में ये हो गया नहीं, जी, ये नहीं हुआ अच्छा ये ये नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपने ने थोड़ी ने अलग व्याख्या की थी कल हो गया समझे कल हो गया ये कंठ नासिक के अनुस्वार में आपने अलग व्याख्या की उसकी अच्छा ऐसे की कि अनुस्वार कंठ और नासिका से भी बोला जा सकता है जी जी जी आ, स्वामी जी ने कुछ अलग लिखा कंठ नासिक अनुस्वार ऐसा है कंठ नासिक ना के आ, थोड़ा मैंने अलग अलग व्याख्या की यह पाठभेद के कारण से पाठभेद के कारण से अलग व्याख्या की इस साइंटिस को दोबारा हम देखते हैं कंठ्य नासिक्यम अनुस्वार कंठ्य नासिक्यम जो है यह प्रथम विभक्ति का एक वचन है एक एक है अनुस्वार एक एक है और एक जो है एक तीन है ये विभक्तियां बताए आपके सामने तो कंठ्य नासिक्यम जो है इसमें समहार दो समा से है कंठिया नासिक्य में समाह है तो कंठ्य का मतलब है कंठे बंठ में होने वाले फिर नासिक नासिका में होने वाले तो नासिका में होने वाले कौन है बहुत सारे वर्णे नासिका से बोले जाने वाले उसमें से अनुस्वार एक लिया है यहां पर इस सूत्र में तो कंठ से बोले जाने वाला नासिका स्थान वाले अनुस्वार को कंख्य अनुस्वारम एके, ग कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थान ही कहते हैं ऐसे लिखा है तो अनुस्वारम एके, अनुस्वार को कुछ लोग आ, यहां कवर का जो पांचवाक्षर है ग उसके समान गकार को ये अनुस्वार के रूप में बोलते हैं कुछ लोग है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना जैसे मैं बोलूं मेरे नाम के अंत में गकार है गकार है जो यहां पर जो गकार लिखा है ना वो है मेरे नाम के अंत में विश्व ऐसे तो उसको अनुस्वार के रूप में कुछ लोग बोलते हैं ऐसा इसका मतलब कंठ और नासिका स्थान वाले गकार को कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थानी ही कहते हैं उसको बोलना चाहिए कंठ से और नासिका से कंठ से और नासिका से बोलना चाहिए लेकिन कंठ से ना बोल करके केवल नासिका से बोलते हैं ऐसा कुछ आचार्यों का मत है तो इसका संस्कृत में अर्थ ऐसा बनेगा कंठेना या च कण्ठेन नासिकया चकारस्य उच्चारणं भवेत् है ये पाञ्चेन नासिकयाच च वक्तव्यं स्यात् परन्तु केचन आचार्या अनुस्वरूपेण वदनीया इति वदन्ति य वदनीया इति मन्यन्ते कण्ठेन नासिकाया च गकारस्य उच्चारणं भवेत् परन्तु केचन आचार्याः इति मन्यन्ते नासिकया च गकारस्य उच्चारणं भवेत् परन्तु केचन आचार्याः अनुस्वारवत् केवलेन ना, केवलया नासिकया वदेयु इति मन्यन्ते केवलया वदनी मे वदनी मे ठीक है परंतु केचन आचार्य अस्वार केवलया निकया वदनी मन ये अर्थ स्पष्ट हो गया। ए? जी वदनीय कस्य विशेषण वदनीया बोलना चाहिए अच्छा ये वदनीय जो है क्रिया क्रियापद वदनीय जो है ये क्रियापद है तो यहाँ पर आप आ, अस्मा भी वदनीया ऐसा है यहां कर्ता जो है अंतर्नीय है कर्ता अर्थ अंतरनीय अस्माभी ही वदनी केचन आचार्या मन्यंते है अस्माभी का मतलब है बोलने वालों के द्वारा जो हम लोग बोलने वाले हैं इस वर्ग इस गकार को तो वो ऐसा आचार्य मानते हैं मन्यंते तो केचन आचार्य का के लिए है मनते का जो करता है वो केचन आचार्या है और वदनीय का जो करता है हम लोग तो वदनीय बहुवचन है तो अस्मा भी वदनी ऐसा परंतु गकार, गकार उच्चारणम तो एक वचने वस्ती नहीं, नहीं वो गकार तो गकार तो कर्म हो गए ना तो कर्म में कर्म में प्रथम होगा और कर्ता में तृतीय विभक्ति और अच्छा आप, आपका कहने का मतलब है ये कर्मवाक्य है तो आ, ये होगा अस्मान अस्मा भी गकार से उच्च नहीं इसका होगा गकार से उच्चारण नहीं इसको ऐसा कहेंगे परंतु कचन आचार्य अस्वार से उच्चारण वह मन गकार से वदनीयम् इति मन्यन्ते केवलया नासिकया दकारस्य उच्चारणं वदनीयमिति मन्ये अध्याससर्व नेतनी नियाटर में आसभी हृग गतारर यहास नासित्या जिर्वा मुनी हृग रहा जिमन नेतनी राग मड़ी हृग यहास ट्या ऑप गतार जिन बूमा धर गतारर नासिक्य नासिक्य नासिक्य निकल्यजिह्वामूल ये प्रथमा व्यक्ति वजन एक चेक इसमेंजिह्वामूल्यातिवासीक्य शरीरवयवाच जीवा मूल्य भव जिह्वा जीवा मूल्य भव जीवा जिह्वा यहाँ पर छत्यय होकर के छीवा मूल्य हो समिकीवा मूलिया जीवा मूलिया कर्मधा है, है। समास अमि, इति जीवामूलिया कर इसका अर्थ है अमि अमी का मतलब ये वर्ण बहुवचन में अमि वर्ण नासिक्या जीवा मूल्यास्त्र यही नासिका से बोलेंगे यहने इन वरनों का नाशिका भी इस्ताने हो जिवा मुली इस्तान की ऐस हूँ ओम अत्र करमधारय वरटेत Danidwaud Hai नैंद्ध कार नासिक, में नासिक्यांश्च अनी जिवा मुळी आठ्या 시क आठी नाशिक्याश्च अनी नाश क्या को आठे़गी हूँ नाशिक्याश्च अ कैसे है बहुवचन है ना और यहाँ पर तो और अर्थ में है नासिक के युवा मूलिया का और युवा मूल्य स्थानीय हाँ ये तो कर्मराज है होना चाहिए क्योंकि नासिक के युवा मूल्या है तो बहुवचन है और बहुवचन और फिर इसमें कर्मदारा में तो समान करण होता है पर नासिक के अलग है दीवांगली अलग है नासिक के अलग दिवांगली अलग है इसलिए इसको इतरे तरह योग द्वंद द्वंद्व कहना चाहिए इतरे तरह योग द्वंद्व इतरे योग द्वंद्व द्वंद होगा नासिकिया जीवामूल्या नासित्य जुवा मुली आ, यमा हाँ सुट्रा था बोलिश्यकी, यमा हाँ यमा हाँ यमेशु त्री वर्णा, चत्वार निव यमेशु त्री वर्णा हाँ अटा यम संजका वर्णा हाँ मूल्यजीवूलिया कह सूत्र लिखो यमका यमसिवर्णाजीवामूलस्थनी सिक के दिवामूलिय स्थानीय केशान आचार्या और जीवामूलिका और जीवामूल से बोले जाने बोले जाना बो, बोला जाना चाहिए यम के तीन वर्ण तीन वर्णों को नासिका और दिवामूलीय से बोला जाना चाहिए ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है क्योंकि आप जब इसका उच्चारण करेंगे जैसे कि आ, इनका यमों का तो स्पष्ट उच्चारण तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जो यजु यजु यजुषी जब मैं अरस बोल रहा हूं तो नासिका में और जीवा मूल में इसका अधिक प्रभाव पड़ता है जो जीवा मूल है वहां इसका प्रभाव और नासिका में प्रभाव पड़ता है तो इस दृष्टि से किन्हीं आचार्यों के ये मत है यह नासिका और जीवामूल मूल से बोलना चाहिए कई आचार्यों के मत में यम वर्ण अर्थात तीन ये तीन वर्णी ना रस दीर्घ और अननाथ ये भी नासिक और दिवू स्थान वाले हैं ऐसा अनुमान हैलव्यो ये एद, दैतो कंठ्यतालव्यो अगला सूत्र है ए दैतो कंठ्यतालव्यो 8 और 8 तो ए रही तो ये प्रथमा एक दो है एक ऐतो एक दो और कंठ तालव्यो ये भी एक दो है ए रही तो एक दो कंठ तालव्यो एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक दो, दोनों में इतरे इतर है ए आई ये दो वर्ण है एक का मतलब ए और एट का मतलब आई केवल ए आई इतना भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें तकार किया है इसका बड़ा महत्व है अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा जब आप सूत्र पढ़ेंगे वृद्धि सूत्र ने वृद्धि रात वृद्धि आई आई वहाकार पढ़ा है वो तकार किसलिए पढ़ा है वहीं पर आप समझेंगे वृद्धि इसमें वहां समझेंगे तो ये एपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अभी बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा तो पूरा प्रसंग आपके सामने रखना होगा राधे सूत्र को और लंबा प्रसंग है उसको समझना अभी कठिन होगा इसलिए तक क्यों है इसमें ये वही पर आप समझेंगे वृद्धि राजेश सूत्र में यहाँ इतना ही समझ लीजिएगा एक का मतलब केवल ए वर्ग का मतलब केवल आई वर्ग और कंठ आलो ये दोनों अक्षर जो है कंठ और तालू से बोलने चाहिए तो सूत्र समाप्त हो गया आपके सामने ऐसा होगा तो ए समाप्त ए सार, आ, इतरे तरह और फिर कंठ्य कंट्यल कंठ्यतालव्यो इतरे, इतरे, इतरे ये इसके बाद में सूत्राथ होगा ए वर्ण वर्ण इेत वर्ण ये दोनो लुस्थान वाले है वर्णः ऐ वर्णश्च एक वर्ण कंठ कंठ कंठतालुस्थतालुस्थ अर्थात उठना वर्तव्य उठना वर्तव्य वर्तव्य उठनाभ्या वर्तव्यौली दोनों स्थानों से बोलना चाहिए कंठ और कालु नचे परंतु, परंतु वायो स्पर्श तो बहुत जीव जो है अलका सा स्पंदन करता है ए, बिना जीव के स्पंदन के वर्ण निकल निकलेंगे नहीं आगे अभी करण का प्रसंग है ना, इन वर्णों को बोलने का साधन क्या है वो वहां पर स्पष्ट किया है वर्णों का मुख्य रूप से मुख्य कारण जिव्वा जिवा कहीं तो लग जाता है कहीं उसका स्पंदन होता है तो ए ए, ए तो उसमें कंपन होता है वहां लगता नहीं है जीव लेकिन उसमें कंपन होता होता है, स्पंदन होता है, है। है, स्पंदन इतने मात्र से उसको करन बाना है। आ, अगला सुत्र है, एक मिनट मैं जब ए बोलता हूं ना ए तो हल्की सी जीववा नीचे वाले दंत को स्पर्श करती है पर आई बोलता हूं तब नहीं करती नहीं वो तो आ, आ, आ. नीचे वाले दांत को गलती से स्पर्श कर रहा है वैसे स्पर्श करने की जरूरत नहीं है आ, ए बोलने में ए ए, ए, ए ए मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है बस केवल स्पंदन कर रहा है हम चाह करके आ, नीचे वाले दांत को लगाए वो एक अलग बात है चाह कर के प्रयत्न पूर्वक पर मैं मैं अः जब बोल रहा हूं तो मेरा कोई नहीं लग रहा ए, ए, ए. मुंह को खुला रखना होगा ए ए, ए, ए अगर मैं ए, दोनों दांतों को बंद करके बोल रहा हूं तो एक अलग ढंग से आ रहा है ए, पर मैं मुंह को खोल करके बोल रहा हूं ए ए, ए, ए, ए ए नहीं लग रहा है ए अगर दांतों को लगा करके बोलना तो फिर दंत भी बोल बोलना चाहिए इनको दंत नहीं बोल रहे और कंठ तालव्य ही बोल रहे हैं तो इसका, इसका मतलब कंठ तालव्य के हिसाब से ही हमको चलना है फिर भी इसमें एक अतिरिक्त हो जाएगा कंठ मतलब आपके हिसाब से दंत भी होता है किसी किसी राजेश राजेश मते न राजेश मतेना दंत भविष्य एवं भविष्य अपना तो ए दो ए दई तू ओ गया अगला है केवल उसी प्रकार है केवल अंतर ताल के स्थान में ओट आ जाएगा ओ दो ओ दौ तो ओ दौ तो, तो कंठियोष कंठ्योष्ट ऐसा है ओ दौ तो कंठिल प्लेसिल किसमें भी सफर किया है सकार किया है ओट और औ औ का मतलब ओकार मतलब औकार इसमें भी तपर किया इसको तपर कहते हैं व्याकरण की बात में तकार जब लगाते हैं तो इसको तपर कहते हैं इस तपर का बहुत महत्व है व्याकरण में तो ओ लो में दो है और कई एक और दोनों में इतर इतर योग है ओच्च औ इतरे इतरा। और इतरेतर कंत्योष्टौ इतरेतर आ, आ, तकार से उपर औ अस्थकार लिखितकार आप क्या पूछ रहे अतिम तकार से उपरी अकार से ओकार से नस्त मोस्क असुंदरमस्त औौ पेन् सूत्र से अथ भर्ण औवर्णवर्णचर्णवर्णच वर्ण कंठस्थ स्त अर्थ हो जाएगा औकार और औकार ये दोनों वर्ण कंठ और ओठों से बोले जाने योग्य है यह कंठ और ओठों से बोले जाते हैं तो बोल बोलकर क्या आप देखिए वो औ इसमें जो आउ, आ, बोलते समय आपको स्पष्ट हो जाएगा एक तो कंठ में भी इसका हो रहा है और ओठ भी आपस में स्पंदन कर रहे हैं औटों का मूवमेंट भी आपको पता लगेगा और कंठ का तो है ही इसका सहयोग इसलिए इसको कहा कंठ और ओठ है दोनों तो दोनों स्थानों से बोलना चाहिए युवाध्यान स्थानाध्यान वक्तव्यवस्था इन दोनों ही स्थानों से बोलना चाहिए अगला सूत्र देखिएगा अगला सूत्र है न सूत्र देखिएगा नासिका स्थान स्वस्थान नासिका स्थाना ऐसा है ना ना नासिका स्थाना तो गण न माह एक तीन है और स्वस्थान नासिका स्थाना ये भी एक तीन है और दोनों में समाश इतने इतने योगद नस्चा, नस्चा, इतरे इतरे यो इन समासों को पकड़ने का प्रयास कर लीजिएगा बहुत काम आ जाएंगे आपको इसको इतना हल्का मत लीजिएगा जो मैं अर्थसूत्र में बता रहा हूं ये समास है और इसका विग्रह ऐसा करते हैं तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपको ऐसा आप बार बार करेंगे तो आगे आपको इतना ऐसा अभ्यास हो जाएगा देखते ही पता लग जाएगा ठीक है कभी कभी गलती हो सकती है किसी से भी हो सकती है बाकी सामने वाले अगर समझेंगे ये नहीं ये है तो तुरंत पकड़ जा तो गांधते ही पता लग रहा है ये इतने इतरे योगदे और विग्रह कैसा कर रहे हैं विग्रह का मतलब अलग अलग पद करना ग गह विसर्ग है फिर चकार है तो विसर्ग को सकार करके फिर शकार हो जाता है संधियों के कारण से तो गति न मह इतरे इतरे योग द्वंद ऐसा फिर स्वस्थ नासिकास्थाना तो स्वस्थ नासिकास्थाना में जो समास है थोड़ा अलग अट करके इसमें स्व स्थानम ये शाम ते स्वस्थाना बहुरी इन दो के बीच में समास हो रहा है स्व और स्थाना स्व अलग पद है और स्थान अलग पद है इन दोनों के बीच में समा... समास हो रहा है स्वस्थान ये शाम ते स्वस्थाना के वो कौन से है यही है ये जो पांचों अक्षर इन पांचों अक्षरों का विशेषण है स्वस्थान का मतलब स्वस्थाना जो है ये गण नशेषण है इसलिए स्वस्थाना का अपना अर्थ नहीं है ये स्वस्थाना शब्द न इसलिए स्वस्थाना का जो अर्थ है वो अन्य पदार्थ है तो स्वस्थान ये शाम इसलिए बहुरी बहुत फिर स्वस्थ का स्वस्थ शब्द का नासिका के साथ फिर करें। स्वास्ताना में फिर सामस करेंगे तो स्वस्थ स्वस्थ बहुवचने स्वस्थ नासीिकास्थ नसिकास्थना इतर इतर योग पहले स्व और स्थान के बीच में बौरी है, है सभी को इसी को समझ में आए तो मैं फिर इसको और खोल के बताता हूं अहम अपनी मन अत्र बहुवी वर्त थे परंतु तत्पुरुष अपनी परंतु यदि भवान स्वामी महोदय स्थान पा, से बोलना चाहिए तो भाव इसको कहते हैं भावानुवाद एक होता है शब्दानुवाद और एक होता है भावानुवाद शब्दानुवाद वो होता है जैसा सूत्र है जैसा समास है जैसा जैसी विभक्ति है उसके अनुसार अर्थ करना ये शब्दानुवाद होता है और श्रद्धानुवाद नहीं, अक्ष, नहीं करते कई कई शब्दानुवाद भी करते हैं लेकिन भावानुवाद भी करते हैं मन अहम विरोध न करोमी परंतु सम्यक स्तः प्रधानता नहीं गी गी गी गी गी गी है हमें तो वर्ण की प्रधानता दिखाए क्योंकि अर्थ जो होते हैं ना समास जो है बहुत ढेर कहता है अर्थों को बताएंगे समास बदलते ही अर्थ का अर्थ हो जाता है जो अर्थ हम देना चाहते हैं वो अर्थ ना आकर के दूसरा ही कोई अर्थ आता है अब दूसरा जब अर्थ लाएंगे तो वो प्रसंग के अनुसार नहीं हो तो फिर वो अर्थ ना आ जाएगा यहां स्वस्थ स्वस्तियस्ता, स्थान स्वस्थान अब मैं आपके एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आ जाएगा कैसा समास कितना व्यक्ति को परेशान करता है नरेशा एक शब्द है नरेशा समझ में आ रहा है नरेशा नर नाम ईशा हा नरा नाम ईशा नरेशा ये इसमें समास बदलते ही अर्थ अलग होगा नर एवं ईशा नरेशा नर एवं ईशा नरेशा ये कर्मधार तत्पुरुष हो जाएगा नर एवं ईशा नरेशा ऐसा बनेगा और नरा नाम ईशा नरेशा ये शिष्ट तत्पुरुष है परंतु तथा अर्थ तो आ... नहीं अर्थ तो है लेकिन उन अर्थ किस प्रसंग में आप क्या लेना चाह रहे हैं जिस अर्थ लेने से वो प्रसंग वो मुख्य है समाज तो कोई भी आप कर सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर उस प्रसंग के अनुसार कौन सा समास लेना है यही पकड़ वैयाकरण को करना होता है यू तो समास में सृष्टि भी निकल रहा है वहां पर बहुवी बहुवी भी, भी निकल रहा है लेकिन बहुवी भी, भी सही है सृष्टि भी सही है लेकिन प्रसंग के अनुसार वहां बहुरी लेना है सृष्टि लेना इसका निर्धारण करना वैयाकरण का काम है क्योंकि यहां पर स्थान लेंगे तो क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है तो स्थान मुख्य है और बहुरी लेंगे तो वर्ण मुख्य तो वर्णों को लेकर यहां पर बात की जा रही है कह सकता स्थान भी मुख्य हो सकता किसी प्रसंग में स्थान भी मुख्य हो जाएगा विशेषण और विशेष विशेषण और विशेष ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोनों विशेषण और विशेष विशेष बदलते ही अर्थ दूसरा होता है विशेष अगर आप आ, मैं कहूं गकार नकार नकार नकार मकार अपने अपने स्थान वाले हैं तो गकार से स्वस्थानी गकार का अपना स्थान तो गकार इस स्थान वाला है ये तो स्थान को आप विशेष कर रहे हैं और गकार को विशेषण बना रहे हैं तो विशेष्य मुख्य हो जाएगा और यदि गकार को आप विशेष्य बनाएंगे और स्थान को विशेषण बनाएंगे तो वहां वर्ण मुख्य हो जाएंगे क्योंकि विशेषण गौन होता है और विशेष मुख्य होता है तो ये अभी आप प्रथमावृत्ती पढ़ेंगे वहां सारी बातें आएंगी वहां और आपको विस्तार से स्पष्ट समझ में आ जाएगा इसको इसी रूप में समझ लीजिएगा कि अभी इसको चलिएगा आप एकम वादम बहुत मानकर चलती प्रकरणम स्थान, स्थान से मुख्यता अस्ती वो प्रकरण में तो वो वो स्थान प्रकरण तो है वो मुख्य तो है उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन सूत्र में वर्ण वर्ण है अगर स्थान को आप लेंगे तो उस दृष्टिकोण से तो बन जाएगा आप जो कहना चाह रहे हैं पर यहां स्व स्व स्थान ये स्वस्थान जो है ना अपना अपना स्थान है जिनके अपना अपना स्थान है जिनके ऐसे वर्ण अपना अपना स्थान है जिनके क्योंकि यहां वर्णों को दिखाना चाह रहे हैं समाज में वर्णों को दिखाना चाह रहे हैं स्थानों को नहीं दिखाना चाह रहे क्योंकि वर्ण वर्ण कैसे हैं अपने अपने स्थान बार तो वर्ण की प्रधानता है स्थान की प्रधानता नहीं प्रकरण में तो स्थान प्रकरण है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा लेकिन जो शब्द है ना स्वस्थान स्वस्थान में जो बात कहना चाह रहे हैं वो वर्णों को बताना चाह रहे हैं स्थान वर्ण कहना चाहे स्थान नहीं बताया जाए वर्णों को मुख्य बनाना है स्थान तो है उन बोलना लेकिन उन स्थानों में क्या बोलना चाहिए वर्ण बोलना चाहिए अपने अपने स्थानों में वर्ण बोले जा हैं ये बात पकड़ में आ रहा है आपको जी मुझे दोनों पकड़ में आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि दोनों तरह से भी अर्थ किया जा सकता है हो सकता है ऐसा पर मेरे को जो लग रहा है वो बहुवरी लग रहा है हो सकता है आपको सृष्टि लग रहा है नहीं, निए, मुझे दोनों दोनों दोनों जच रहा है मुझे बहुवरी भी जच रहा है जैसा आप बोल रहे हैं और षष्टी भी जच रहा है विरोध नहीं हो रहा है मुझ में हाँ हो सकता है कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उसका नहीं करूंगा पर मेरे तो बहुवरी लग रहा है बाकी कोई दिक्कत नहीं तो सूत्र आगे आपके सामने हाँ जी स्वस्थान नासिका स्थाना दोनों के बीच में फिर इतना ही तरह योगदे और नासिका स्थान में भी समास है याद रखना नासिका स्थान में भी समास है वो अभी नहीं बताया मैंने नासिका स्थाना ये शाम से नासिका स्थाना यहां पर बहुली है नासिका स्थान ये शाम के नासिका स्थान वर्णा ऐसा है नासिका नासिका और स्थान इन दोनों को जैसे स्वस्थान के बीच में समास है ऐसे ना, नासिका और स्थान के बीच में भी समास है कि पूरे सूत्र में गसिका स्थान इसमें जो बात कही जा रही है वर्णों के लिए कहा जा रहा है इसलिए स्थानम ये शाम के नासिकास्थाना इसमें भी बौरी है फिर उसके बाद दोनों में बहुरी करके फिर उन दोनों को एक एक शब्द बन गए स्वस्थाना एक शब्द बन गए बौरी के बाद में और नासिकास्थाना बहुरी बन के एक शब्द बन गया फिर नासिकास्थानाश्च स्था, अ नहीं स्वस्थानाश्च ना स्थानाश्च मिला फिर इतरे तरह द्वंद तो बहुरी गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास इतरे इतरेतर द्वंद समास के अंदर बहुरी भी है बहुरी गर्भ में है जिस इतरेतर समास द्व में तो बहुरी गर्भ इतरे द्वंद्व समास ऐसा कहलाएगी हाँ जी स्पष्ट हो गया स्वस्थानाः स्वस्थ स्वस्थ वर्णा ग्रे नहुस निका स्वस्थनाथ इतरेतर योगद्व गौरी गर्भ इतरे इतर योग द्वंद्व समास देख लीजिएगा वर्ण नियवर्णवर्ण न वर्ण म वर्ण इतना ता निकास्थयाणवर्णवर्ण नर्ण स्वकीय स्थानीय संय स्थानीय संता नासिका स्थानीय गर्ण नवर्णवर्ण नवर्ण ये पांचों वर्ण अपने अपने स्थान वाले होते हुए नासिका स्थान वाले भी होते हैं ये हिंदी का मैं रूपांतर किया इस सूत्रार्थ को हिंदी के अंदर रूपांतरित किया है स्वकीय स्थानीय संता अपने अपने स्थान वाले होते हुए भी होते हुए नासिका स्थान वाले भी होते हैं सूत्रार्थ तो इतने ही रखते हैं बाकी आगे देखते हैं इनकी आवृत्ति जरूर करिएगा आप लोग समय निकाल करके जितना जितना आप कर सकें, एक बार जितना पाठ हुआ है कम से कम मूल मूल को तो आप रोज आवृत्ति कर लीजिएगा Uh, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं इसको तो uh, आपको अभी समझ में आ जाएगा फिर भी कोई सूत्र केवल सूत्र बोलने समझ में नहीं आता है जहां वहां आके देख लीजिएगा नहीं तो आपको समझ में आता जाएगा बस एक बार हूल मूल को देखते जाइएगा तो दिमाग में बैठे रहेंगे आगे बहुत काम आएंगे जा करने। याद रखिएगा जी कार्यों के वर्ष है इनके भी सूत्र हमें याद करने के लिए हैं हाँ वो तो याद करें तो अच्छी बात है अगर याद हो सकता है तो याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं हो सकते हैं, बैठ करके अलग समय निकाल केवल देख करके रोज पढ़िए उसको अपने आप याद रहे केवल इसको रिपीट करते गए देख करके रोज जो याद कर सकते तो बहुत अच्छा है पद्म जैसे याद कर लेते हैं तो याद करने तो बहुत अच्छा है प्रीति जी है ये सब याद करने वाले हैं रुचि जी तो अगर याद करें तो बहुत अच्छा है अगर याद नहीं कर सकते समय नहीं है अथवा आपको ऐसा लगता है इसके लिए अलग से बैठकर याद करना मुश्किल है तो कम से कम समय निकाल के पांच दस पंद्रह मिनट में इनको रोज दोहरा लीजिएगा देख करके तो अपने आप याद, याद हो जाएकार ओ... ओ... shanti shanti shanti namo no, namah no. no.